नमस्कार मित्रों मेरा संक्षिप्त परिचय देता हूँ राहुल जिमल प्रमादा राइट टू रिकॉल ग्रुप और मैं भारत में गैजेट नोटिफिकेशन में राइट टू रिकॉल के कानून छक्काने के लिए गैजेट में राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट का जज राइट टू रिकॉल पीएम ये सारे कानून छक्काने चाहिए उसके लिए पि� मनमोहन सिंह ने जो 5000 पुलिस पेच के पिटाई करवाई थी मंडप जला दिया थे मनमोहन सिंह और राजमाता ने उसके संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसके ऊपर ये वीडियो है अब जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के जज ने पुलिस की गलती निकाली तो वो तो उसके पास को ऑप्शन नहीं था पुलिस की तो गलती पुलिस की उनके पास कोई हथियार नहीं है। आसपास के किसी आदमी ने कंप्लेन नहीं की कि यहाँ पे तोड़फोड़ हो रही है या आवाज़ हो रही है। उनके पास कोई हथियार नहीं थे, कोई बंदूक नहीं थी, दारू, दारू, दारू मतलब कोई तोपखाना नहीं था, उनके पास कोई तीर भाले नहीं थे, डेल कटर भी नहीं था। तो 25 सजना लोग, निहार स 私たちは2つのパンダのパンダのパンダのパン t のパ a ダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンパンダのパンンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンダのパンンダのパンダのンダのパン 1993年にパブリックを開催ました。そして、私は Bharat Swaman Trust のメンバーで私は Swamijika Samarthan と Swamijika Samarthan と Swamijika Samarthan と Swamijika Samarthan と Swamijika Samarthan とと Swamijika Samarthan パラソイマン・トラスネーブ・ビル・ジャーザーズのようなものが出ている の, の, いい は, のいは、パラソイマン・トラスネーブ・ビル・ジャーザーズ の, のようなも、ま、のが出ている。 ये स्वामी जी की गलती है वो सरासर झूठ है झूठ किसलिए है कि मेरे कुछ दोस्त उस समय मंच पे थे मैं तो दिल्ली नहीं गया था मेरे दोस्त दिल्ली गए थे और उनमें से कुछ मंच पे थे और उन्होंने मुझे आ, बताया कि एक्जेक्टली、exactly、पूरी घटना क्या हुई कि एक तो रात को दो बजे पुलिस आई जो कि कोई चर्चा नहीं य कि भाई आपको मेहनत खाली करना है या अनशन बंद करना है कोर्ट इस तरह का ऑर्डर दे भी नहीं सकती क्योंकि वहाँ कोई आमिष्टि नहीं करना हुई नहीं तो रात को दोपहर ये पुलिस आई उसके बाद स्वामी जी ने कहा कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ जो शर्त रखी वो कोई बहुत बड़ी शर्त भी नहीं ये कहा हाईकोर्ट का जज जो फैसला देगा तो अंशन चालू रखना चाहिए या बंद रखना चाहिए, बंद करना चाहिए। जो भी हाईकोर्ट के जज का फैसला होगा वो फैसला मान लेंगे। लेकिन जो मंच पे जो बरिश पुलिस ने कार्रवाई की थी उन्होंने कहा कि नहीं हाईकोर्ट के जज के वहाँ नहीं जाना हमको ऑर्डर है कि आपको अक ハイコーキャッチマ e ー、カーレジャーに呼び立てて、レジャに行きたシェイコーキャッチ、ジョビー、ジョビー、ジョビー、ジョビー、ジョビー、ジョビー、ジョビー、ジョビー、 कि कोई हाईपोर्ट के जज के वहाँ नहीं जाना है सीधा उनको पकड़ के दिल्ली के बाहर भेजो और मंडप को आग लगाने का आदेश था मंडप को आग लगाने का आदेश उन्हें दिया गया था कि स्वामी जी के समर्थकों ने ये प्लान बनाया था कि स्वामी जी का ये टीआरएस तो जाता है तो मंच पे वो स्वामी जी का कटाव रखेंगे और चार दिन को कुछ एक लाख लोग आए थे और जिस तरह से ट्रेन में बुकिंग हो रहा था बस का बुकिंग हुआ था साफ ठिकाना था कि इन चार दिन के अंदर पांच लाख लोग और आ जाते हैं इसलिए मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने ये डिसाइड किया कि पंडाल को ये आग लगा दो ताकि वहाँ पे पूरा आंदोलन खत्म हो जाए तो य और रखेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो एक दिन भाग जाएंगे और भागने में मिलेगा क्या भागने? यही डिमांड है कि हाईकोर्ट के जज के वहां जाएंगे और हाईकोर्ट का जज यदि फैसला देता है कि अच्छा बंद करो तो देखा जाएगा। तो और इस डिमांड को नहीं माना और जब रखा कि नहीं स्वामी अकेले पुलिस के साथ जा� どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしどうしても、どしても、どうしても、どしても、ししてしうしてう 私たちは、あなた i あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたあなたはあなたはあなたはたはあはあなたはあなたはあなたはあなたはあははあは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 साढ़े 300-400 रुपए का निकासन हो गया। यूँ समझ लो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज ने आपकी जेब में से 400 रुपए निकाल दिए और दे दिए वो बोडा कोमर सारी तमीज़ को। तो ये सारे बहुत सारे जजमेंट हैं जिससे साफ दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो बिग चुके हैं और ये जजमेंट तो साफ साफ द तो इसका हमें विरोध दो तरह से करना चाहिए तो हम लोगों को जानकारी दें कि सुप्रीम कोर्ट के जज भ्रष्ट हैं और ये भ्रष्टाचार के बहुत सारे सबूतों में से एक कौर सबूत और, और दूसरा हमें जितने भी नेता हैं उनसे भी पूछना चाहिए कि आप इस जजमेंट पे आपने क्या प्रतिक्रिया है क्या आप इस जजमेंट को उचि� तो जितने भी नेता आपके परिचय में हैं धान्ना द छोटे अन्ना द छोटे अन्य अन्य यानि प्लूरल ऑफ अन्ना फिर सुप्रीम मंडलीय श्रीमान् और जितने भी आपके परिचय में नए हीरो हैं उनसे आप पूछिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जज को नपुरी में चालू रखना चाहिए या नपुरी से निकाल देना चाहिए और उनका ज 私のリクエストのように、私のリクエストのよのリクエに、ストのクエストのように、私のリクエス私のリクエスト私ススリスリに、トクリト サミジカーのポイトシニカー、ドシャラパンモンシンガー、ソニアランディカー、ウノネポリスコアテスピアキー、タキー、パンシャル、ウビラコ、ドバジャー、ピタイコ、マンダコアブラダウ、トウ、プラゴシュンカイエン、ジャピエイ、イスターキー、ディマン、ポあスラピエイ、アプサー、アテレアウエイ、アプコンレジャン、アレジャン、パタンギン、アクサー、アクサマサミアザピ、ミリアニアサピ、トウニー、トウニー、ネタケ、サマザキウォー。 कि भाई आपकी मोटिव क्या है और एंड में ये जो पूरा धमासन हुआ उससे हमें क्या चीज़ मिलता है कि आप यदि लोकपाल जैसे जनलोकपाल का कानून जो कि मल्टीनेशनल कंपनियों को प्रिया है जन लोगपल का तो उन्हें चाहिए जनलोकपाल का कानून क्योंकि फिलहाल मल्टीनेशनल कंपनियों को 11000 लोगों को रिश्वत देनी पड़ रही どていうことですか Bring black money back, यानी काले धन को वापस लाओ या तो जो स्वामी जी की demand थी कि Mauritius route, खत्म ओनिका ऑर्डिनेंस निकलना चाहिए। Mauritius route बंद करना हो, तो आधे घंटे का काम है। सिर्फ एक ऐसा नोटिफिकेशन निकालने की जरूरत है कि जितनी कंपनियां हैं भारत में जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, वो बताएं कि वो पैसा किस パサ、ジャプティーオーバー、フリーボジャー、マリカナバト、マリカナバト、パサリト。と、マリシャスペンセルパサー、ウスメシカバカパサー、ソニアナディーカ、ロバルマデラタ、シャラパワー、ロボカパサー、ソトオクナ、ナバキバタイン、オッケー、conditioned up to get the teen salt of Malikupna Nibata, やと、サッサータンニバタタ、トゥオパササタ、ジャプティーバービカン。 अभी कहीं भी कोई प्रॉपर्टी यदि गवर्नमेंट को मिलती है और सात साल गवर्नमेंट उसको नोटिस देती है कि भाई मालिक का क्या अपना नाम पता है कि भाई इसका मालिक कौन है और सात साल तक यदि मालिक नहीं आता तो सरकार वो प्रॉपर्टी है वो सरकार की हो जाती है आ, तो इस तरह से मॉरीशस रूट बंद करने की जो स्वा� m メンシパイテ t ービーチャンネルは大変なことです。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たは、私たちは、私たは、私たちは、私たちは、私は、私たちは、たは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、たは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、は、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私は、私たちは、私たちは、私た और मल्टीनेशनल कंपनियों का नुकसान ही या तो जो बड़े भ्रष्टाचारी हैं जिनका मोरीशस बैंक में लाखों करोड़ों रुपया है, उनके थीलापा परिश्रम करोगे, तो वो अनशन सफल नहीं होगा, मीडिया आपको बदनाम कर देगी और मारपीटाई होगी वो अलग से। तो एक तरह से ये साबित हो जाता है कि भूखंड ताल एक निक 私たちは今日のデザインのプリンバンズ・ブラック・バンズ・ブラック。私は 3000pdf3000hdf とお話ししています。私たちは今日のデザインのデザインを見つけた時に、私たちはデザインのデザインを見つけた時に、私たちはデザインのデザインを見つけた時に、私たちはデザインのデザインを見つけた時に、 तो हमें समय समापन करूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के का जो जजमेंट आया वो बेहुदा जजमेंट है हमें उस जजमेंट के विरोध में न्यायिक मुक्तियों के पुतले जलाने चाहिए और जितने भी नेता हैं उनसे हमें पूछना चाहिए कि भई आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें जिस व्यक्ति पास्टिब्यूशन के अंदर प्रोसीजर है कि अभी ज़, जज बेहुत अच्छा जजमेंट देता है तो सिटीजन का ये फॉर्जिया और करतबी और हक भी बनता है हक है और करतबी है कि वो अपने सांसद को कहे कि मेरी जज को इंपीच करो और हमें बोरिश एस्कूट को बंद करने के लिए जो कैसर नोटिफिकेशन चक्काने चाहिए उसपे हमें मोहि�